सहनावत सहनौ भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्तुवीद्विषा वह ओ शांति ही, शांति ही, शांति ही। हाँ जी पीछे का कोई लिखना है हाँ जी बोलिए सातवा सूत्र था उसमें भावना से दोष हो जाने पर वो जो वस्तु है वो अशुद्ध वस्तु हो जाती है शुद्ध भी अशुद्ध हो जाती है कि नहीं एक अशुद्ध वस्तु तो ये है दूषित हो जाना जैसे चावल है आ, खाने के अयोग्य हो गया उसको अशुद्ध कहते हैं एक तो ये है खाने के योग्य तो है पर भावना दोष के कारण से अशुद्ध माना जाता है ये है। दोनों में अंतर है एक वस्तु में अशुद्धि आना और एक भावना के कारण से उसको अशुद्ध माना जाना तो मतलब भावना ये बताया नहीं, नहीं जा रहा है ना वो वस्तु वैसी रहेगी लेकिन उसको अशुद्ध माना जाता है भावना के कारण से उसको हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि वो अशुद्ध हो जाता है अशुद्ध का मतलब है वो खाने योग्य हो गए खाने योग्य होते हुए भी उसको अशुद्ध कहा है इसलिए उसको खाने योग्य नहीं कहते जैसे कोई आदमी चोरी कर करके आपको गलत काम करके खिलाना चाह रहा है तो उसको हम नहीं खाएंगे ना क्यों ना हाँ यही है ना मुख्य बात ये है कि उसके कर्म के कारण से वो उसको अशुद्ध ही माना जा रहा है पकड़ में आ रहा है देखा नहीं है नहीं भी देखा हो बोला जा रहा है आपको बताया जा रहा है ये पापी व्यक्ति है अब खाइए उससे नहीं खा सकता वो ले नहीं सकता उस व्यक्ति से इसलिए पाप लगेगा इसलिए उसको अशुद्ध माना जा रहा है ठीक है तो अशुद्धि अशुद्धि दो प्रकार की हो गई एक तो भावना के कारण से अशुद्ध और वास्तव में पदार्थ ही अशुद्ध है जैसे सुबह कचावले और शाम को आप खा हैं तो भारी हो जाता है खाने योग्य नहीं रहता है इसलिए उसको आप अशुद्ध कह दिया अथवा कल का कल का भोजन है दो दिन का भोजन है और खराब हो गया, तो इसलिए उसको अशुद्ध कहा जा रहा है गुणांतराधानम के कारण से भी अशुद्धि होता है होती है और गुणांतराधान ना भी हो लेकिन भावना में अंतर आने के कारण से भी उसको अशुद्धि माना जाता है ऐसा जी, जी में समझ में नहीं क्या नहीं समझ में उसको नहीं समझ में ना आने का कारण है कि शास्त्र ने जो सिद्धांत बताया वो समझ में नहीं आ रहा है या ये वस्तु के कारण से समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अयत्य सूची भोजना विद्यते यम का पालन न करते हुए वो शुद्ध भोजन भले ही कर रहा है तो उसका पुण्य वैसा नहीं मिलेगा जैसे एक व्यक्ति यम का पालन करते हुए पुण्य कमा रहा है ये कहना चाहें जो कैसे जोड़ सकते हैं कैसे जोड़ मतलब जो ये कैसे जो प्रश्न कर रहे हो ना आप ये किस आधार पर कर रहे हो क्या आपके पास में पैमाना है कि भाई आपको वो गलत लग रहा है जब विधान ने विधान किया है इसको ऐसा नहीं करना चाहिए वहाँ फिर कैसे का क्या मतलब होता है, है लेकर चल रहे हैं एक दो तो, हम अर्थ कर्माशय से लेकर के उस तरह से कर रहे हैं अगर इसका अर्थ हम एक अभ्युदय सुख जैसे लौकिक सुख मतलब तो जो पाप कुंड से ना जोड़ करके जो भोजन करते हुए जो सुख मिलता है सुख दुख मिलता है अगर हम उससे इसको क्या मतलब भोजन करते हुए तो तो तो और आद्याय में भी ऋषि ने दिया है कि सुमित्रिया सुमित्र आप औषध यह संतु और ध्रमित्र तस्मय संतुमान द्वेष की चय व तो इसके अर्थ करते हुए ऋषि ने कहा है कि हे सर्वमित्र संपादक आपकी कृपा से प्राण जल तथा विद्या और औषधि हम लोगों के लिए सदा सुखदायक हो कभी प्रतिकूल ना हो और जो हमसे द्वेष अप्रीति शत्रुता करता है तथा जिस दुष्ट से हम द्वेष करते हैं न्यायकारिण उसके लिए पूर्वक तो प्राण आदि प्रतिकूल दुख कारक ही हो अर्थात जो अधर्म करे उसको आपके रचे जगत के पदार्थ दुखदायक नहीं हो जिससे वह अधर्म ना करे और हमको दुख ना दे सके पुनः हम लोग सदा सुखी रहे तो क्या कहना चाहते तो तरे उससे तरे से अगर हम लेकर के नहीं इस तरह का वो तो शब्द पढ़ लिया वो शब्द मेरे को भी पता है वहां क्या लिखा है उस शब्दों से क्या अर्थ ले रहे हैं करता है है या फिर जो बुरी भावना रखता तो तो उसके उसके लिए लिए कहा कि भाई वो वो वो भोजन करेगा तो करेगा ग्रहण सुखदायक नहीं होंगी दुखदायक होंगी होंगी तो कैसे हाँ। कैसे शब्द तो आपने बोल दिया मान लो ये व्यक्ति चोर है दुष्ट है और वो भोजन कर रहा है अच्छा ही भोजन कर रहा है जिसको मैं करता हूँ वही भोजन वो कर रहा है तो भोजन करता हो क्या दुख होगा उसको आप भी आपको उत्तर देना पड़ेगा नहीं वो उसका उत्तर क्या है वो हम बाद में बाद देंगे आप जो कहना चाहते हैं उसका उत्तर आप दो ना इसमें भी कैसे उसको तो क्योंकि आ, जब व्यक्ति द्वेष करता है ना बुरी भावना दूसरों के प्रति रखता है तो भी उसका मन कभी भी शांत नहीं होता है तो उस समय जब वो भोजन करता है तो उसका भोजन के भोजन में चित्त नहीं लगता है तो इस कारण से जो एकाग्र होकर भोजन करने से जो उसको लाभ मिलना चाहिए था तो वहां पर जैसे चरक में भी एक सोच आता है कि तो भोजन करते समय ईर्षा द्वेश ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए तो तो जैसा होने पर अपच होता है तो वो वाला अपच होकर के इस तरह की समस्याएं बढ़कर के रोग आदि होकर के उसको दुख होगा ना कि यहाँ पर उन्होंने उसको धर्म-धर्म से और, और और मैं एक बात एक बात आदमी ऐसा भी होता है भले वो दुष्ट है या जे, बहुत गलत काम कर रहा है लेकिन भोजन करते समय मन लगा करके कर रहा है मन लगा कर का मतलब है वो सुख लेने के लिए भोजन कर रहा है बहुत मजा लेकर के कर रहा है तो उसको तो सुख मिलेगा है ना करता ही है ऐसा बड़े चाव से खा, खाता है व्यक्ति नहीं नहीं नहीं इधर उधर मत जाइए पहले मेरी बात को सुन लो ना अधार्मिक व्यक्ति है वो अधार्मिक व्यक्ति उस खाने को चाव से यदि खा रहा है तो उसको भी सुख मिलेगा और धार्मिक व्यक्ति अगर चाव से नहीं खा रहा है तो भी उसको दुख मिलेगा वो तो उस खाने के समय जो प्रवृत्ति हो रही है उस प्रवृत्ति से होता है वो सुनिए पहले सुनिए इसका अर्थ वो नहीं है जो आप करना चाह रहे हैं इसका अर्थ यह है कि वो पदार्थ उसके लिए दुखदाई होगा मतलब यह है कि उसको वो सुख ना मिले जो सुख एक धर्म को पालन करने वाले को मिलता है यानी जो आगे जो स्वर्ग मिलता है वो स्वर्ग ना देने वाले बनेंगे वो वो पदार्थ स्वर्ग है या मोक्ष है वो नहीं मिलेगा उस अद, अधार्मिक व्यक्ति कैसे तो विधान है जो शास्त्र कहता है उसको फल नहीं मिलता है तो नहीं मिलेगा कैसे का मतलब यहां? कैसे का नहीं है यहाँ तो शास्त्र आ, भारत सरकार ने आपको बाहें तरफ से चलने के विधान किया है क्यों किया है बस उसकी मर्जी एक विधान किया है जी, ये जी अगर धर्म पर मैं यहाँ पर कहा जो अधर्म करे उस, उसको आपके रचे जगत के पदार्थ दुखदायक नहीं हो जिससे वह अधर्म ना करे आगली ध्यान देने और हमको दुख ना दे सके तो अगले जन्म की बात सुख न कर रहे हैं पता नहीं कौन नहीं वो इस जन्म में भी है अगले जन्म के सब सबके लिए लगेगा ठीक है इस जन्म में भी है इस जन्म में वो सुखदायी दुखदायी हो इसका अभिप्राय क्या लेते हैं आप दुखदायी हो आप बताइए की मैं तो बता दिया अपना तो हम तो बता ही रहे हैं ना उसका अर्थ पाप पुण्य से जुड़कर तो पाप पुण्य से, तो तो से जुड़ करके भी अर्थ होगा नहीं तो इस पंक्ति को फिर कैसे आप कि हमको दुख ना दे सके तो भाई तो आ, उसका तो फल बाद में मिलेगा पाप का तो फिर आप इस पंक्ति को नहीं कैसे सार, सारे कर्मों का फल बाद में ही मिले ऐसा कोई नियम नहीं है ना वहाँ उस समय जो भोजन कर रहा है वो तो एक कथन है कि उसको सुखदायी ना बने कैसे नहीं बने कैसे भी नहीं बनेंगे जो आप कहना चाह रहे हैं जैसे भी बनेंगे वो विषय बाद की बात है आ? पहले पहले इस बात की उत्तर दीजिएगा कि आयतस्य सूची नहीं उधर नहीं चले गए ये आपको समझ में आएगा तो वो भी समझ में आएगा मैं इधर नहीं चल रहा हूँ हमें कुछ और ऐसे प्रमाण देखने पड़ेंगे उसके लिए मैंने किया नहीं वो वो उसकी तो करेंगे हम बात उसमें अलग बात है यहाँ अयत सूची सूची भोजनाथ अभ्युदय कहा जो यम का पालन नहीं करता है उसको सूची भोजन से अभ्युदय नहीं मिलता है मतलब यम का नहीं करता मतलब अहिंसा का पालन नहीं करता है हाँ जब मतलब द्वेश जो भी कहना चाह रहे मैं उसकी बाद में करूँगा चर्चा यहाँ तो मैंने आपको ये बताया है यम का पालन ना करने से यम का पालन ना करके शुद्ध भोजन भी करता है तो भी उसको अभ्युदय नहीं मिलता है ठीक है ना ये बात कही यहाँ पर आ, आ, आ, तो। जी आपने पूछा आपके आधार क्या पूछने के पीछे तो मैंने ये बताया। दूसरा पूरे योग दर्शन में कहीं पर भी इस तरह की बात नहीं आईने के संदर्भ में वहाँ पर हमेशा यही आया महसी जयांतों में कि पाप पुण्य की जब वो परिभाषा करते हैं तब कि दूसरे के लिए जब हम उपकार करते हैं उनका परोपकार करते हैं से, दान से, किसी भी तरीके से तो वो पुण्य की श्रेणी में जाता है और हम नुकसान करते हैं आहित करते हैं वो वो भी एक परिभाषा है केवल वो ही परिभाषा नहीं है याद रखना यहाँ यम का पालन न करना भी अपने आप में पाप है इसमें कुछ इस वाक्य में मुझे समस्या नहीं है यम का पालन न करना अपने आप में कहा है तो ठीक है हाँ. लेकिन यम का पालन नहीं करने वाला व्यक्ति अगर भोजन करता है हाँ. तो उसको अभ्युदय नहीं मिलता है ये ऐसा कहना चाह रहे हैं हाँ. तो मतलब जो यम का पालन करते हुए भोजन करता है उसको अभ्युदय मिलता है ऐसा हाँ. करना चाह रहे हैं ठीक है मतलब पुण्य मिलता है तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा की मैंने पैसे खर्च करके भोजन खरीद लिया मैं यम पालन करता हूँ तो अब मैंने पैसे खर्च करके खरीद लिया तो अब उसके भोजन करने से मुझे पुण्य का क्या लेना देना है मैंने खर्च किया और खा लिया बस खत्म कहानी मैंने वो कर लिया उसका जो मैंने कीमत चुकाई थी उसका अब उससे पुण्य का क्या संबंध है पुण्य का संबंध यह है कि आप उच्च सही नहीं इससे ये जरूर सिद्ध तो हो जाएगा कि उसने आ, आ, हिंसा से रहित होकर के भोजन प्राप्त किया है किया है सारी व्यवस्था की है तो वो शांत होकर के उसके चित्र से तो जो वो लाभ मिलने वाला जैसा वेद में कहा वैसा तो अभ्युदय सब उसको होगा लेकिन पुण्य से कैसे होगा वो मुझे समझ नहीं है नहीं पुण्य का मतलब ही है ना शुभ कर्म उसने शुभ कर्म किया है ना यम का पालन करते हुए उसने शुद्ध भोजन किया है तो यम का भी फल मिलेगा उस शुद्ध भोजन का भी फल मिलेगा यहाँ मुझे समझते कि, कि यम का पालन अर्जित किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो, तो हाँ। तो जो जो हाँ। है वो तो करना, करना पुण्य कर्म है, उसका जो की करना उससे, कैसे है। उससे ना, भोजन करने से उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है ठीक है और शरीर भी स्वस्थ रहता है मुक्ति के लिए भी मेहनत करेगा स्वर्ग के लिए भी मेहनत करेगा जब शरीर ठीक रहेगा तो उसको अभ्युदय भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा दोनों मिलेंगे ये तो ठीक बात है कि उसके शरीर स्वस्थ होने के बाद वो जो कर्म करेगा उस कर्मों से जो उसको आदि का शरीर का स्वस्थ तो रहे, रहे, रहे, रहे, रहे।, रहे ना पहले सुनिए शरीर का स्वस्थ रहना भी तो एक कारण है अभ्युदय के लिए और मोक्ष के लिए तो उसमें तो कोई मना नहीं है तो वही उसी के लिए तो कह रहे है मना क्यों नहीं है उसी के लिए तो कह रहे है अगर आप शरीर ठीक रहे तो धर्म करोगे शरीर ठीक रहे तो धर्म पूर्वक अर्थ को प्राप्त करोगे शरीर ठीक रहेगा धर्म पूर्वक प्राप्त की अर्थ का उपभोग करोगे और शरीर ठीक रहेगा तो धर्म पूर्वक प्राप्त की अर्थ के माध्यम से आगे चल करके मुक्ति को प्राप्त करोगे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का आधार शरीर है वादवाद की छोड़ दीजिएगा पहले इतना सोच लीजिएगा ये सूत्रकार क्या कहना चाहते है सूत्रकार ये कहना चाहता है अयत्यु भोजन विद्यते नियम रहित तो शुभ भोजन करने से अभ्युदय नहीं होता है तो इस अभ्युदय का क्या अर्थ ले रहे हैं आप बस इतना बता दीजिएगा मुझे तो ऐसा समझ कि आ, मतलब जो जो भोजन करते हुए एक और शांति होती है है वो उसके नहीं केवल केवल इतना ही नहीं है मतलब उससे जो लाभ मिलने वाला है वो उसके पास नहीं रहेगा उसका जो स्वास्थ्य का वर्धन करना उतना भी नहीं रहेगा उसका आगे तक है ये वर्तमान का भी हो सकता है भविष्य का भी हो सकता है केवल वर्तमान का नहीं है इसका कहने का अभिप्राय अगर केवल वर्तमान का ही होगा तो फिर ये क्यों कहते हैं नियमा भाववाद विद्यते व अर्थांतरत्वाद अगर नियम का पालन फिर भी नहीं करता है तो भी उसको आ, यम का फल आ, यम का पालन करता हुआ उसको अभ्युदय प्राप्त होता है नियम का पालन नहीं भी कर रहा है तो भी यम का पालन करने से उसको अभ्युदय प्राप्त होता है तो, तो, तो, तो वर्तमान का नहीं कह रहे केवल भविष्य का भी कह रहे हैं जी इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ वर्तमान का नहीं कह रहे मैं कह रहा हूँ वर्तमान का भी होगा भविष्य का भी होगा सब होगा अभ्युदय केवल भविष्य का नहीं होता है वर्तमान का भी होता है अभ्युदय का मतलब यह सुख से कथन है वो सुख हो चाहे वर्तमान तो का हो या भविष्य का हो दोनों का है केवल वर्तमान का नहीं है आपका प्रतिपादन तो वर्तमान का ही परंपरा से मिलेगा तो उस परंपरा से मिले सीधा मिले सबके लिए कहा जा रहा है केवल वर्तमान को लेकर के नहीं कहा जा रहा है आप पर है। ये तो छोड़ है ना ये वाला तो पुण्य हाँ, हाँ, तो पुण्य का पुण्य का मतलब ही सुख है पुण्य और अधर्म का मतलब ही दुख है कार्य कारण को एक मान करके भी बोला जाता है और अलग अलग भी बोला जाता वो, है हो सकता है आपका कहना है जिससे हमको धर्म कार्य करते हैं उसमें पुण्य मिलता है इसमें आपको पसंद था भोजन करने से पुण्य मिलता है क्या मतलब नहीं नहीं अभी भी मैं वही कहूंगा पुण्य मिलेगा मतलब भी था कि मैं पुण्य में जब कार्य करता हूँ कि किसी को करता हूं। आ, तो मुझे मिलेगा आ, ऐसे ही भोजन करने, करने से भी शुद्ध भोजन यम पूर्वक पूरण करने से भी पुण्य मिलेगा हाँ बो, वो क्यों आ, नहीं समझ में आता जब <coughs> पहले सुनिए पहले सुनिए जब मैं दूसरे व्यक्ति को अच्छा कर्म करता हूँ तो दूसरे के लिए जब करता हूँ तो भी मेरे को पुण्य मिलेगा अपने लिए भी करता हूँ तो भी पुण्य मिलेगा दोनों से पुण्य मिलेगा भोजन कर रहे हैं स्वास्थ्य बन सकता अच्छा मानसिक स्थिति अच्छा हो चीज है एक पुण्य कर्मश पुण्य मतलब एक पुण्य जो अच्छे कार्य तो पुण्य तो मिलता मतलब यानी पुण्यकर्माशय यानी आप ये कहना चाहते हैं अच्छा भोजन करना वो अच्छा भोजन भी यम के साथ में करना उससे पुण्य पुण्यकर्माशय नहीं बनता ऐसा कोई नियम है पुण्य कर्म जो परोपकार के पुण्य केवल परोपकार नहीं है स्वयं का उपकार करना भी पुण्य का, का फल है कहा ये बताया नहीं स्नान करना ये ये तो साध्य नहीं अभिशेचन ये ये अदृष्ट के लिए होता है अभिशेचन करना ये अभिशेचन करना गुरुकुल वास करना ये अपने लिए हो रहा है दूसरों के लिए थोड़ा हो रहा है नहीं ये तो है, है, है नहीं वो वो सब किसके लिए अपने लिए या दूसरों के लिए, जो भी करेगा, वो उसके लिए है ऐसा है यहाँ कोई नियम नहीं है कि दूसरों के लिए करने पर ही पुण्य होता है वो अपने लिए भी पुण्य करने पर भी मुक्ति के लिए जो मेहनत करता है वो पुण्य नहीं कहलाता है वो अपने लिए कर रहा है नहीं मतलब पुण्य है और तो नहीं सुनो जब स्वाध्याय करता है आंतरिक स्वाध्याय करता है पुस्तक लेकर स्वाध्याय करता है वो किसके लिए कर रहा है अपने लिए कर रहा है तो वो पुण्य कर्म नहीं है यही पुण्य है यही पुण्य है ही तो देखिये पुण्य तो तो का मतलब क्या कर्माशय बन रहा है ना वो कर्माशय तो बनता है वो अपने लिए करने पर भी कर्माशय बनता दूसरे के लिए करने पर भी कर्माशय बनता है नियम नहीं है कि केवल दूसरों के लिए करने पर कर्माशय बनता है और दूसरी बात दूसरों के लिए कोई कुछ नहीं करता अपने लिए करता सब कुछ ये है जब ये है तो जब तो खुद के लिए वो अलग वो भी वो भी है सुनिए सुनिए पहले पहले सुनिए पहले सुनिए पुण्य कर्म अपने लिए करने पर भी पुण्य कर्म बनता है योगदर्शन पढ़िएगा मैत्री करना मूल तो नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावना चित्त प्रसादन ठीक है ना और वहां पुण्यकर्म का है उसको शुक्ल कर्म का है उसको और दसवें सूत्र में पढ़िएगा तीन चार हाजी शुक्लो धर्मो उपजाएते मैत्री शुक्ल ये जो है ना वो मैत्री करुणाम उदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम इस सूत्र तो में शुक्लो धर्मो उपजायते हाँ भाष्य में, में देखिए पढ़िए आ, शुक्ला धर्म उपजायते हैं शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है तुझे तो इसका मतलब ये कि पुन्य उत्पन्न होता है। तो शुक्ल धर्म से क्या अर्थ लेते हैं नहीं नहीं ये आपका कथन नहीं आप पूरा योग दर्शन नहीं पड़े है न आप चौथा पाद निकाल के देखो वहाँ शुक्ल कर्म और हाँ तो शुक्ल धर्म उपजायते का मतलब ये पुण्यकर्म उत्पन्न होता है वहाँ पर पुण्यकर्म बनता है पुण्य कर्म बन रहा है उससे और क्या नहीं बनेगा ऐसा अपने लिए करने पर भी पुण्य कर्म बनता है दूसरे के लिए करने पर भी पुण्य पुण्यकर्म कर, बनता है ये तो अलग वो है और जो मतलब मैं सामने वाले व्यक्ति से कोई दूसरे दुराचारी है और उससे मैं उपेक्षा करूंगा तो मेरा पुण्य कर्म बनेगा उपेक्षा की बात नहीं हो रही है मैत्री करना मैत्री करना और लेनी पड़ेगी ना चारों का तीनों के लिए इसमें ये तो लिखा हुआ है जी एवं अस्य वो सब है आप पूरी बात को उधर मत जाइए वो चार से मिलता है पांच पचास से मिलता हो छोड़ो पुण्य शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है नहीं होता है, इतना देखो तो आदुगा। आदुगा। क्या शुक्ल धर्म से क्या था तो आप बताओ ना शुक्ल धर्म से क्या तात्पर्य है शुक्ल और आपको केवल अपनी अर्थ, अपना अर्थ निकालेंगे तो पूरे योग दर्शन के अनुसार शुक्ल धर्म का वही अर्थ निकाल रहे हो ये आपको प, बताना पड़ेगा अपने पक्ष की सिद्धि के लिए आप, जैसा कथन उसके, उसके लिए नहीं कहा वही तो भाष्य पढ़ेंगे तो पता लगेगा ना वहां नहीं है तो आगे जाकर के खोला है उसके लिए जो उपेक्षा है उससे उस उपेक्षा से भावना नहीं होती है केवल तीनों की भावना होती है उपेक्षा से कोई भावना नहीं होती है उपेक्षा एक भावना नहीं है भाई उपेक्षा का मतलब भावना मतलब जिसको निषेध है वहां पर ना पुण्य न उसके प्रति राग करना न द्वेश करना उसको उपेक्षा है उपेक्षा को उस रूप में पुण्य कर्म के रूप में भावना नहीं माना है, तो भी क्या है भी वो? बस उपेक्षा है और क्या है <laughs> उपेक्षा है क्या लेकिन भाई वहां पर पढ़ेंगे आपको तो पता चलेगा वहां पुण्य पुण्य कर्म के लिए शुक्ल कर्म के लिए कोई ऐसा नया कर्म बनता है पुण्य कर्म बनता ऐसा नहीं है उपेक्षा का मतलब है ना आपको राग करना ना द्वेश करना है उसको भावना नहीं मानिए आगे आगे ब, आगे पढ़ कर के देखेंगे तो पता लग जाएगा तो मतलब उसको भावना तो नहीं माने तो तो मतलब वाले के प्रति, की भावना रखे से हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तो नहीं, था। नहीं, था। नहीं आपको नहीं लगता है तो आप योग दर्शन पढ़ेंगे तब पता लग जाएगा आपको पुण्य कर्म तो है स्वयं अंदर ही अंदर भावना करेंगे तो पुण्य कर्म होते ही मन से होते हैं हाँ ये तो मांगे, मांगे से मन से होते हैं तो उसका पुण्य कर्म ही है ना जब मैं आपके प्रति मैत्री की भावना रख रहा हूं दुनिया के प्रति मैत्री की भावना रख रहा हूं तो पुण्य कर्म है संस्कार नहीं पुण्य कर्म है इधर उधर क्यों जाते हैं पुण्य मिल रहा है कर्म पुण्य बन रहा है ये तो अच्छा है कि उसके अच्छे संस्कार हो मतलब कर्म नहीं है कर्म नहीं है पुण्य कर्म नहीं है आ, उससे पुण्य कर्म बनता है ऐसा जो आपका है किसी से मतलब मैत्री की भावना करने से मैत्री कर, मैत्री करना भावना ये किससे कर रहे हैं आप मन से ही कर रहे हैं ना तो इसको पुण्य कर्म कहते हैं आ, याद रखना ये पुण्य कर्म है आ, आप इससे यही तो लेना चाहते हैं पुण्यकर्म शुद्ध धर्म जो उपजाय हो रहा है उससे हाँ जी मुझे लगता है की उस समय उसकी भावना करने से मतलब शुद्ध संस्कार जो जो ये अब आप आप एक एक बात बताइए क्या मन से कर्म नहीं होते क्या तो, तो जब मन से कर्म होते तो मन से पुण्य कर्म नहीं होता है उस तरह मुझे नहीं, समझ नहीं, नहीं, नहीं आपको अभी समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं आप कर्मों को पढ़ लेना है चौथे पाद का सातवा सूत्र पढ़ लेना तो जब मानसिक कर्म आ, तो मन से करने वाले जो कर्म होते हैं वो शुक्ल कर्म कहलाते हैं उसी को पुण्य कहते हैं पुण्य कर्म और किसको कहेंगे मन से वाले वाणी वाले, वाले को पुण्य कर्म नहीं हैं। तो क्या कहते हैं मिश्रित कर्म कहते हैं क्यों, क्यों क्या परिभाषा है मैं तो बस आप इतना ही जान लो इतना ही जान लो वो जब योग दर्शन पढ़ ना सब समझ में आएगा शरीर से और वाणी से पुण्यकर्म नहीं होते हैं मिश्रित कर्म होते हैं और पाप कर्म होते हैं कर्म तो मन से होते हैं हाँ है। अच्छा जी स्वामी धर्म का उपदेश देते हैं किन के है। किन के मतलब जनता के लिए जो धर्म का उपदेश दे, दे रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। आ, अच्छा को कोई नाम ले रहा है कैसे हो रहा है? वो अलग बात है वो विधान ये कहता है जो वाणी से कर्म किया जाता है शरीर से कर्म किया जाता उसको मिश्रित कर्म कहते हैं हमें पढ़ा रहे हैं हाँ मिश्रित कर रहे हैं, हाँ, कर रहे हैं। मतलब कैसे तो का मतलब क्या कहते हैं विधान कह रहा है कैसे का क्या, क्या मैं बोलूंगा आपको वो तो वो आप जो, वो तो जो है है गलत अर्थ सकता अच्छा गलत अर्थ है अब सही अर्थ बताइए उस प्रमाण से विरुद्ध अर्थ बताइए आप कि भाई इसको पुण्य कहते हैं क्योंकि आप तो इसमें अध्यक्ष नहीं रहे कोई धर्म कार्य होता कोई अधिक है आप जो तो हाँ तो इस इसमें इस ये होता है इसमें अधर्म भी होता है और धर्म भी होता है इसलिए मिश्रित है, वो इस में समझना है क्या कर रहे हाँ तो इसमें इससे बहुत सारे प्राणियों को दुख मिलता है किसे? मेरी वाणी से जो आप नहीं देख सकते ऐसे है, प्राणी हैं जो यहाँ वामी हैं ऐसा है योग दर्शन कर जो कहता है चार प्रकार के कर्मे मिश्रित कर्म है पाप कर्म है कर्म है और निष्काम कर्म है ठीक है ना और पाप कर्मों की भाषा अलग परिभाषा की है मिश्रित कर्मों की परिभाषा अलग की है और पुण्य कर्मों की परिभाषा की है जो केवल मन से होते हैं शरीर से नहीं होते हैं न वाणी से होते हैं ऐसा भोजन करना तो मन से है ही नहीं ये तो वाली क्रिया है क्या क्या हाँ जी फिर भोजन कर रहा हूँ हाँ हाँ तो थो थो ये मिश्रित कर्म है ठीक है तो अभ्युदय कहेंगे ना उसको यज्ञ करना भी तो मिश्रित कर्म है तो भी उसको अभ्युदय कहते हैं वो उसकी परिभाषा अलग है योग दर्शन की यहाँ की परिभाषा अलग है ये मिश्रित कर्मों को भी पुण्यकर्म में स्वीकार किया जाता है यहाँ दो ही भेद किया है पाप और पुण्य बस और वहाँ चार भेद किए हैं इसलिए उसको मिश्रित कर्म कहते हैं अधिक होता है इसलिए बहुत नाम होता होता पाप कितना भी होता है आ, वो, कैसे तो वो तो वो ठीक स्वामी जी तो लिखा हुआ है आ, कर्म मतलब तो यूं से लेकिन वो वाली बात तो ठीक है लेकिन ये कैसे जी ये समझ में ये मतलब यानी आप मन, मन से पुण्य कर्म होते हैं तो स्वीकार कर लिए दे रखा है तो, तो, तो दे रखे तो, तो, तो, तो रख तो विचार, तो विचार करते रहे ना बाद में विचार करते रहे मत होने दो आपको, आपको यहाँ तो स्पष्ट कहा कि अभ्युदय नहीं होता है अभ्युदय से पुण्य नहीं होता है या पुण्य का फल जो सुख है वो सुख नहीं होता है दोनों एक ही बात है या तो पुण्य का हो या सुख का हो गई क्योंकि वो तो मैंने पहले ही कही है कार्य कारण को एक मान करके बोला जाता है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है कर्म से ही सुख होता है पुण्य कर्म से धर्मा सुखम और धर्म दुखम तो पुण्यकर्म के कारण कर्म से तो सुख मिलता है तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कहना था ऐसा आवश्यक होना है कि हर कर्म तो जो हम करें तो उसका पुण्य पाप से संबंध ही हो मतलब कुछ कर्म ऐसे भी तो होते हैं जिनसे तात्कालिक सुख दुख होता है जिनसे आगे की कर्म से कोई देना नहीं होता नहीं जिसका नहीं होता है अगर थोड़ी देर के लिए माने उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें कोई आपत्ति नहीं है और वो तात्कालिक को लेकर कोई बात नहीं कहना चाह रहे हैं तो अभ्युदय से तो उसी के लिए कहना चाह रहे हैं अगर वो यम का पालन नहीं करता है कितना ही शुद्ध भोजन करे उसको तो पुण्य कर्म नहीं बनता वो पुण्य नहीं कर सकता वो पुण्य नहीं माना जाएगा उस शुद्ध भोजन और जब शुद्ध भोजन यम सही यम से युक्त होकर ही करता है तो उसके लिए वो पुण्य है वो अच्छा कर्म माना जाएगा और अच्छा कर्म का मतलब पुण्य कर्म है यानी यम का पालन करते हुए खाता है तो भी पुण्य कर्म है क्योंकि खाना वो आगे के लिए है वर्तमान के लिए होते हुए भी आगे के लिए भी है केवल वर्तमान के लिए नहीं है भाई पुण्य का मतलब है पुण्यकर्म आवश्यकता क्यों नहीं है जब आगे के लिए कारण बनता है हाँ। तो वो पुण्य कर्म है आधार बन गया ना भाई मैंने आ, मेरा शरीर पुष्ट हो गया तो आगे के लिए मुख्य के लिए आगे नहीं पुष्ट शरी, के लिए। केवल शरीर पृष्ट पुष्ट, पुष्ट नहीं करना है शरीर रिष्ट पुष्ट नहीं करना है उसका खाना भी पुण्य कर्म इसलिए क्योंकि यम के साथ युक्त तो होकर के खा रहा है और यम रहित तो होकर के जो खा रहा है वो भी पापकर्मे है वो खाना क्योंकि वो यम से युक्त होकर के नहीं खा रहा है इसलिए वो पाप है इसलिए उसका अभ्युदय नहीं होता है और अभ्युदय का अर्थ भी वर्तमान के लिए केवल नहीं होता है अभ्युदय आगे के लिए भी होता है शब्दों की भी तो देखो अभ्युदयो ना विद्य थे अभिमुखी भूत आया भाविनों कल्याण आया भावी कल्याण के लिए है केवल वर्तमान के लिए नहीं है वर्तमान में भी होता है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन भविष्य के लिए भी होता है केवल वर्तमान के लिए नहीं है आप विचार करो मेरे कोई आपत्ति नहीं है दूसरा, दूसरे में जो ये की चर्चा आई है और फिर जहाँ भावना दोष और अदोष की जो चर्चा की थी तो कहा कि जो दोष है भावना में तो वो अधर्म कहलाएगा और अदोष है अध तो तो ये अगर दान के क्षेत्र में अगर हम बात करें एक ही लेते ले हैं जी दान तो दान मैंने दिया और दो से युक्त होकर दिया मेरी अश्रद्धा थी लेकिन जबरदस्ती से तो पकड़ के मेरे को दान करवा दिया तो अब वो अधर्म कहलाएगा इस परिवार से ठीक तो। है लेकिन जी ग्रंथ में तो आया तो तो तो है वो वो भी पता है मेरे को अश्रद्धा से दे कैसे भी दो लेकिन देना वहां देने की प्रवृत्ति बनाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है वहां देने की प्रवृत्ति है किसी को देने की प्रवृत्ति नहीं है उसको भय से डर से अश्रद्धा से किसी भी कारण से देने की प्रवृत्ति उसमें बनानी है वो प्रवृत्ति के लिए कहा है वहां पर तो तो तो तो तो तो तो अच्छा ठीक है नहीं है तो ये भा, भाव दोष उपदा इसका क्या अर्थ लेंगे आप बताओ तो सोचेंगे क्या जो वर्तमान में तो है अर्थ जो आ रहा है उसको तो ले नहीं रहे हैं आ? और जो है नहीं वर्त उसके लिए सोचेंगे तो क्या मतलब है तो तो उचित ना बैठने के पीछे आपको कारण बताना होगा ना केवल इतना ही वहाँ ये थोड़ा कहे कि वो धर्म होता है वहाँ तो केवल एक भय से डर से किसी भी रीति से दान दिलाना चाहिए ये बात कही जा रही है नहीं वृत्त के लिए हम कब कह रहे हैं वो वृत्त के लिए थोड़े हैं वो वृत्त के लिए नहीं है हम कब कह रहे हैं वृत्त के लिए है और वहां उस, उसका अर्थ भी उसी रूप में लेना है जहाँ यहाँ ये यह, यह जो लिया जा रहा है यहाँ लिया जा रहा है अगर आपका भाव ठीक नहीं है आ, वो, क्या कहते हैं शुचि अशुचि दो प्रकार से है एक मुक्ति को ध्यान में रख करके और एक लोक को ध्यान में रख करके जब मुक्ति को ध्यान में रख करके वो भी दोषयुक्त हो जाता है जो आपका जैसे आपने किसी को राग से युक्त होकर के किया है परोपकार किया राग से युक्त होकर के किया है ठीक है वो दान भी हो सकता है, दान उसको कहेंगे उससे आपको फल भी मिलेगा लेकिन मुक्ति वाला फल नहीं मिलेगा उस रूप में वो दोषयुक्त है मुक्ति की ध्यान मुक्ति को ध्यान में रखते हुए दोषी दोषयुक्त है लेकिन नरक को ध्यान में रखते हुए दोषी दोषयुक्त नहीं है ऐसा है तो नरक, नरक यानी दुख की दुख की अपेक्षा तो वो सुखुदा है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं करता है तो वो क्या क्या करता है पापी कर्म करता है तो उसके पाप को बचाने के लिए भले ही राग युक्त होकर के उसे अपने पुण्य करवाया है तो उसको दुख की अपेक्षा तो वो पुण्य कारक है लेकिन यहां मोक्ष की अपेक, अपेक्षा से दुखदायी है ऐसा है जो लौकिक फल है वो आ, दुख फल की अपेक्षा से तो अच्छा फल है लेकिन मुक्ति के फल की अपेक्षा से वो भी दुख रूप है, है इस के के कौन वो जो आप जो अर्थ कर रहे हैं ना उसके आधार पर मैं वो आपको अर्थ बता रहा हूं अगर यहाँ भाव दोष उपधा जो कह रहे हैं ना भाव दोष तो भाव दोष का मतलब भावना में दोष है आप मान लीजिएगा मन में तो आपका आ, आ, सामने वाले के प्रति खिलाने की भावना नहीं है लेकिन मजबूरन आपको देना पड़ रहा है तो उसी को उपधा कह रहे हैं वो, वो अधर्म कहा जा रहा है पर यह अधर्म जो है सर्वथा वैसा अधर्म नहीं जो सब पापकर्म करने वाले के अधर्म वो मुक्ति की दृष्टि से अधर्म है मैं अर्थ नहीं कर रहा हूं अगर ऐसा मैं इस इस तरह का अर्थ कर रहा हूं अगर ये ठीक नहीं है अर्थ तो ठीक अर्थ आपको बताना पड़ेगा क्या अर्थ है ठीक है विचार करके क्या बताओगे जब उपस्थित अर्थ को तो आप ले नहीं रहे और जो अर्थ ही नहीं है उसके बारे में क्या विचार करोगे मैं तो दोनों की संगति लगा रहा हूं ना दोनों की संगति लगा रहा हूं अगर ये भाव दोष होने पर इसको अधर्म कहा जा रहा है तो फिर वहां पर भी तो भाव दोष है डर से दे रहा है अश्रद्धा से दे रहा है फिर देने के लिए कहा जा रहा है ना तो उसको पुण्य हो रहा है अगर वो पुण्य है तो फिर ये उपधा क्यों कहा उसको भाव दोष से अधर्म होता है कर्म और भी मतलब आगे के लिए आप कह रहे हैं होगा आगे के लिए जी। और तो ये वर्तमान का इसका तो संजय बता रहे भाव, भावना में दोष है तो उसको बुधा कहते हैं संजय बता रहे नहीं भावना दोष में संजय केवल संजय किस लिए दे रहे है भाव भाई वो भावना दोष ही तो कर्म ही तो है आपका कर्म नहीं क्या होता है तो संज्ञा है संजय तो है मेरे को भी पता है लेकिन वो संजय किसके लिए है मनुष्य के लिए है नहीं वो जब भावना में जब दोष होकर के व्यक्ति कर्म करता है ना न वो कर्म ही भाव दोष से युक्त होने के कारण उपधा वाला कर्म है ये कहना चाह रहे हैं तो फिर और क्या कहना चाह रहे हैं जो कर्म जो राग दोषी युक्त होना भाव दोष है वो अधम नहीं है उससे ज्यादा अधम होगा मानसिक युक्त हो जो कर्म है हमारा हो गया मतलब वो हो गया मतलब आगे चाह के अधर्म होगा हो ऐसा कोई नियम नहीं है राग द्वेश अधर्म ही होता है राग द्वेश धर्म भी होता है, और वो भावना है तो, नहीं तो ये आप कह रहे हो ना आपके अनुसार है आप ये कह रहे हैं की भाव देश ये राग द्वेश होकर अधर्म ही होगा ऐसा कोई नियम नहीं है कौन सा भाई अधर्म दो प्रकार के होते हैं उसके दो प्रकार हाँ और क्या बिल्कुल दो, दो प्रकार के होते हैं एक तो ये है कि पाप कर्म करता है तो अधर्म है ठीक है ये एक प्रकार का धर्म है और एक मुक्ति की ध्यान मुक्ति की दृष्टि से ये जो पुण्यकर्म है ये भी अधर्म है मुक्ति की दृष्टि से जी जी और क्या देंगे हीन, है, हीन हीन इसलिए तो जैसे कहा है आ, एक तो होता है समाधि और समाधि से विन्न व्युत्थान है व्युत्थान दशा है तो वो वित्थान दशा दो प्रकार से उसको व्युत्थान कहते हैं एक तो संप्रज्ञात से पहले जो चार प्रकार की स्थितियाँ है तीन प्रकार की स्थिति है क्षिप्त मोड़ विक्षिप्त उसको भी व्युत्थान कहते हैं और जो एकाग्र अवस्था है उसको समाधि कहते हैं और फिर उस एकाग्र अवस्था को भी व्युत्थान कहते हैं असंप्रज्ञ समाधि की दृष्टि से ऐसा तो ऐसे ही यहां जो धर्म आप कहना चाह रहे हैं संगति क्यों है यही वास्तविकता यही है राग से युक्त तो होकर के जब ये कहा जा रहा है राग से युक्त तो होकर के कर्म करता है तो ठीक है पाप की दृष्टि से तो ये पुण्य है पाप की दृष्टि से तो ये पुण्य है लेकिन मुक्ति की दृष्टि से ये राग तो अधर्म है मुख्य धर्म तो वो है वो धर्म नहीं कर सकता उस दृष्टि कौन से यहां इस पाप की दृष्टि से इसको धर्म कहा जा रहा है अगर ये पहले सुनो, पहले सुनिए अगर ये धर्म नहीं ये धर्म पूर्ण धर्म होता फिर इसको क्यों छोड़ना है इसको नहीं छोड़ता व्यक्ति इसको छुड़वाया जा रहा है क्योंकि ये अनुच्छित है इसलिए मुक्ति के लिए कहा जा रहा है इसका मतलब यह अनुचित है ये करने योग्य नहीं है तभी तो इसको छुड़वा रह जा रहा है तो अपेक्षा से यहां पुण्य है सर्वता पुण्य नहीं, तो नहीं है हाँ बिल्कुल वही है बिल्कुल वही है अगर ऐसा नहीं है तो भावना दोष में भावना दोष होता है तो उसको उपधा कहते हैं तो उस उपदा का अर्थ आपको बताना पड़ेगा उपधा क्या चीज है उपधा मतलब ही है अधर्म में और ये शास्त्र किसके लिए है ठीक तो है उपधाकार तो आप बताइए क्या चीज मतलब है मतलब मानसिक है। उसका अभिप्राय तो बताओ केवल उपधा है, उपधा है कहने से क्या मतलब होता है, ना भावना मतलब तो है, वो उपधा, है। उपधा है उसका नाम उपधा है तो उस उपधा से होता क्या है उससे तो कुछ नहीं अच्छा कार्य कार्य कार्य कार्य भावना भावना भावना ठीक है, तो है। केवल नाम रखने का कोई मतलब नहीं होता है उस नाम रखा इसलिए कि वो कोई चीज है तब नाम रखा है उसमें चलें हाँ जी देखिएगा सूत्र ग्यारवा सूत्र है दसवां सूत्र राग को लेकर के बात कही है। सुखाद राग तो कि किस में तो हाँ जी? तो क्या जी तो थी, तो थी, तो थी। क्या क्या कहना चाह रहे हैं नहीं आप क्या कहना चाहते हो बात वही है जी वही है जी बोल रहे कि वो वो क्या है वो नहीं बता रहे हो हाँ? गया ठीक है ग्यार सूत्र देखिएगा तन्मयाच तत्शब्दे ना रागो ठीक है आज आज, आज आज ये कुछ बोल नहीं रहे क्या बात है हाँ जी तद शब्द से राग को ग्रहण किया जा रहा है तन्मयात का मतलब रागमयात रागमयात विषय सुख नाशे विषय सुख साधन नाशे अभी तद विषय को रागो अवतिष्ठते तन्मयात् मतलब रागमय होने से राग वाला होने से तन्मयात चुख कर क्या जो लिखे हैं पीछे एक उसमें करना है सुधुदे उदयवीर जी ने दिया होगा नहीं भी पर लिखा में उसका कहाख्या कहाँ पर तन्मयवाचा अच्छा तो कोई बात नहीं दोनों एक ही है तन्मयाक्ष भी कह सकते तन्मय तन्मयत्वाच्छा भी कह सकते हैं केवल प्रत्येक अंतर है बात कोई अंतर नहीं है तो रागमयात रागमय होने से तन्मयत्वाच्छा का मतलब है रागमय होने से यानी राग वाला होने से विषय सुख नाशे विषय का जो सुख है सुख तो समाप्त हो गया विषय का जो सुख है उस सुख का नाश हो जाने पर अर्थात विषय सुख साधन नाशे अपनी अथवा विषय सुख का जो साधन है उसका नष्ट नाश हो जाए या विषय सुख नाश हो जाए दोनों में साधन भी नष्ट हो जाए या सुख भी नष्ट हो जाए तो भी तद विषय को रागो अवतिष्ठते उस विषय से संबंधित राग तो बना रहता है मतलब आपने रसगुल्ला खाया है उसे सुख मिल रहा है सुख तो समाप्त हो गए उसके बाद भी रसगुल्ले के प्रति राग रहता है ठीक है और रसगुल्ला जिससे उत्पन्न होता हो जिससे बनता हो वो जो साधन वो साधन भी नहीं है साधन के ना होने पर भी दुख होता है सुख का जो रसगुल्ला का जो साधन है वो साधन नष्ट हो गया तो भी सुख होगा और रसगुल्ले का जो सुख है वो भी समाप्त हो गया तो भी राग रहेगा और वाला है, तो जो भी साधन में से तो कोई भी आ सकता है उसमें कोई बात नहीं है हाँ जी आगे चले तस् तथा भूतत्वा तथा भूतस्य रागस्य से कारणम तस् उस राग का तथा भूतस्य रागस्य उसी प्रकार का जो राग है वो कारणम कारण होता है पुनः पुनः विषय सेवनात् और वो राग जो है बार बार विषय के सेवन से उत्पन्न होता है उसी प्रकार का मतलब जिस प्रकार का राग है विशेष सेवन करते समय सुख भोगते समय जो राग होता है वो नष्ट हो जाने पर भी वैसा ही राग रहता है उस वस्तु के प्रति तथा भूत पुनः पुनः विशेष सेवना बार बार विषय का सेवन करने से वो राग बनता है विषय सुख जन्यम विषय सुख से उत्पन्न विषय सुख जन्यम विषय सुख से उत्पन्न राग है वो रागमय व्यसनम राग वाला व्यसन है अर्थात राग संस्कार प्राबल्यम राग का एक संस्कार उत्पन्न होता है एक छापसी पड़ती है मन पर राग संस्कार चित्रम राग संस्कार से युक्त है वो मन भवति, जो कि मन में स्थिर होकर के रहता है वो संस्कार तस्मादपि राग प्रवर्तते उस संस्कार से भी राग उत्पन्न होता है एवं द्वेश मयात द्वेश से भी, द्वेश संस्कार से भी पुनः द्वेष से फिर द्वेष के संस्कार से भी फिर द्वेष उत्पन्न होता है द्वेष से द्वेष उत्पन्न होता है और द्वेष का जो संस्कार पड़ता है उस संस्कार से फिर द्वेष उत्पन्न होता है ऐसा मतलब मैंने आपसे द्वेष किया तो राग मेरे को राग हो गया ठीक है ना फिर उस राग से एक नया राग हो जाएगा ऐसा मैं रसगुल्ले के प्रति राग कर लिया ठीक है ना फिर उस राग से फिर एक नया राग उत्पन्न करूंगा दूसरी चीज के खीर के प्रति राग उत्पन्न करूंगा या और किसी के प्रति राग उत्पन्न करूंगा राग से राग राग से भी राग उत्पन्न होता है राग के संस्कार से भी फिर राग उत्पन्न होता है Weer, ee, palmari, क्या मतलब मतलब एक एक तो अविद्या है ना राग ठीक है ना राग का मतलब अविद्या क्या अविद्या से फिर अविद्या नहीं उत्पन्न होती है? जो अविद्या है ना अविद्या ज्ञान है ना मन के अंदर उस अविद्या ज्ञान से नई अविद्या उत्पन्न नहीं होती क्या अविद्या से और अविद्या उत्पन्न होगी ऐसे ही राग से राग उत्पन्न होगा और उस अविद्या से जो संस्कार पड़ता है उस संस्कार से भी उत्पन्न होता है वो अलग बात है केवल संस्कार से नहीं होता है ज्ञान से भी होता है ना संस्कार से वृत्ति बन गई वृत्ति से भी वृत्ति बनती है और संस्कार से भी वृत्ति बनती है दोनों से, बन है। वृत्ति से बन बन हा, हा, बनती है हाँ हाँ बनती है उसमें आपको समस्या कहाँ आ रही है जिसमें इतना परेशान हो रहे हो क्या समस्या आ रही है ज्ञान से भी तो ज्ञान उत्पन्न होता है ना ज्ञान ज्ञान का कारण नहीं बनता है क्या ज्ञान ज्ञान का एक ज्ञान दूसरे नए ज्ञान का कारण नहीं बनेगा क्या बनेगा ना तो फिर राग क्या है ज्ञान ही तो है बस केवल अज्ञान है वो तो अज्ञान से नया ज्ञान उत्पन्न होता है इसमें कौन सी बड़ी बात है फिर वही बात है संस्कार एक अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है ज्ञान का मतलब है अविद्या ज्ञान समाचार ये तो सारा कुछ है तो चित्त में तो ये संस्कार चाहे हमारा ज्ञान है चाहे कुछ अज्ञान है वो सारा हमारे चित्त में तुझे तो संस्कार के रूप में तो रहता है कि वैसे तो कुछ ऐसी चीज है नहीं रहती है संस्कार संस्कार जब जब हमारे जब के रूप में उभर जाते हैं हैं हम उसको यूं कहते ये ज्ञान ज्ञान मतलब या फिर संस्कार के रूप में जब रहते हैं तब उसको से कहते कह हैं संस्कार के रूप में ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है संस्कार अलग चीज है अज्ञान अलग चीज है अनादिश अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा अनादि काल से कर्म है काल से आ, आ, वासना है काल से क्लेश है क्लेश भी मन में है वो अलग है कर्म भी मन में है, है? वो अलग है और वासना भी मन में है वो अलग है, और वो अलग है। क्लेश और वासना में भी क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है एक तो अज्ञान है और संस्कार तो उसकी छाप है कर्म का छाप है नहीं आता है आपको आप पता नहीं क्या सोचते हैं जब जब तीनों तीनों मन में रहते हैं बताएं तो तीनों अलग अलग होंगे तभी तो कहा जा रहा है अलग अलग एक अगर संस्कारी और वा, वासनाई अज्ञान है अगर ऐसा होता तो अलग अलग क्यों कह रहे हैं भाई अज्ञान एक ज्ञान एक गुण है याद रखना वो अलग है और संस्कार एक गुण है वो अलग है संस्कार भी तो गुण है ना तो वो अलग है संस्कार को अलग माना है और ज्ञान को अलग माना है आपके पक्ष पक्ष छोड़ो ना पहले इसको समझ लो ना आप पक्ष को क्यों लगते हो कि आपका पक्ष ऐसा है, है। मतलब केवल इस बात को समझ लो ना क्या आप ज्ञान को और संस्कार को अलग अलग कर रहे हैं तो फिर ये रहने मन में रहेंगे ये जान के रूप में वो रहेगा वो संस्कार के रूप में रहेगा तो रहे उसका नाम ही संस्कार रहेंगे कैसे का मतलब क्या होता है जान, जान के रूप में में चित्त रहता है और कैसे रहेगा जैसा है वैसा रहेगा जान गुण है तो जान गुण के रूप में रहेगा अब दया है दया एक गुण है ईश्वर का ठीक है न्याय एक गुण है तो कैसा रहता है तो रहता है गुण के रूप में रहेगा इच्छा एक गुण है आत्मा का कैसे रहता है जी आत्मा में बस उसका गुण है रहता है उसके अंदर उसमें क्या दिक्कत है कर्म क्लेश आप हाँ बाद, तो बाद में समझ लेना उस बात को उसको उधर बार बार रखिएगा रहने दो आपको नहीं समझ में आएगा ना उसको बाद में तसल्ली से बैठ करके समझ लीजिएगा आप केवल इतना समझ लीजिएगा कि ये संस्कार हाँ तो जी वो आ, जैसा आप जैसे आप हंसते वैसे वो हंसते हैं हाँ आप किसी के ऊपर नहीं हंसते हैं आप अपने ऊपर ही हंसते हैं ऐसा नहीं है आप भी दूसरे के ऊपर हंसते तो वो भी हंस रहे हैं खैर वो बाद में देख लेना आप वासना को क्या है और ज्ञान क्या है क्लेश अलग है वासना अलग है कर्म अलग है वो बाद में देख लेना आप हाँ जी तो क्या योग दर्शन के अनुसार इधर उधर छोड़िए तीन चीजें रहती है ऐसा क्या है, है ना क्लेश और कर्म मतलब तो कर्मास दिक्कत नहीं और संस्कार भी रहते हैं तो उसमें ज्ञान भी रहता है ज्ञान भी रहता है वो ज्ञान के रूप में ही रहता है और किस रूप में मतलब जिस रूप में लगे, लगे। आ, है। अलग अलग है संस्कार का मतलब वासना वासना अलग है ये जी। से और से होता है। मतलब राग और राग नए संस्कार से राग उत्पन्न होता है तो मैं रजगुल्ला खा रहा हूँ रसगुल्ला खाने में जो संस्कार है संस्कार बढ़ा उस संस्कार से फिर मैंने और प्रति आकर्षित हुंगा? संस्कार से भी आकर्षित होंगे और राग द्वेष राग से भी आकर्षित होंगे हाँ जी कैसे होंगे मतलब संस्कार से कैसे होंगे ऐसे ही मन के अंदर आपका राग, राग है इसलिए प्रवृत्ति कराता है, राग, है राग? राग राग के रूप में रहे किसान मतलब क्या है संस्कार ऐसी से तो होता है ये उसमें लिखा नहीं संस्कार होता है। से भी होता है वृत्ति से भी वृत्ति होती है तो आप पढ़ लेना पता लग जाएगा बाद में पता लग जाएगा आप आराम से पढ़ लेना कहा वो आपको जहाँ वो नहीं लिखा बोल रहे हो ना वही पढ़ लेना और क्या कर क्या कह रहे हैं आज आपने तो बता दिया जा रहा है ये ही और बताया नहीं तो ये लिखना है वो बताया तो तो तो तो तो प्रमाण तो दे रहे हो ऐसा मेरे से प्रमाण दे पा रहे ठीक है <laughs> कोई बात नहीं वृत्ति से भी वृत्ति उत्पन्न होती है और संस्कार से भी वृत्ति उत्पन्न वृत्ति भी रहे वह संस्कार अजयते संस्कार ही वृत्तिर जाए थे वृत्तिर वृत्तिर जाए थे ये सब है ठीक है कोई बात नहीं आप देख लेंगे पता लग जाएगा सूत्रार्थ ले तन में आज हाँ लिख लीजिएगा सुख सुख के साधन के नष्ट होने पर भी सुख सुख के साधन के नष्ट होने पर भी राग विद्यमान रहता है सुख सुख साधन के नष्ट होने पर भी राग विद्यमान रहता है अगली बात और ये से भी राग उत्पन्न होता है और अदृष्ट से धर्म-धर्म से भी राग उत्पन्न होता है यानी धर्म से राग और राग से धर्म ऐसे राग से भी राग ऐसे ही संस्कार से राग ऐसे बहुत सारे कारण है अदृष्ट से भी राग उत्पन्न होता है सूत्रार्थ अदृष्ट यानी धर्म से भी राग द्वेश उत्पन्न होते हैं केवल यहाँ राग ही नहीं है द्वेष को भी लिया जा रहा है धर्म-धर्म से भी राग द्वेष उत्पन्न होते हैं इह जन्मनी राग से द्वेश कारण सुखम दुखम व अनुभवन अभी यो रागो द्वेशो वा तत्र प्रवर्तते यह जन्मनी इस जन्म में वर्तमान जन्म में रागस्य द्वेश कारणम राग और द्वेश का जो कारण है सुख और दुख इन दोनों को अनुभवन अनुभव किए बिना भी यो रागो तत्र तवर्तते जो राग या द्वेश वहां उत्पन्न होता है तस्य कारणम खलु अदृष्टम उसका कारण जो है अदृष्ट है धर्माधर्म है इस जन्म में जो राग हो रहा है व्यक्ति को वो राग इसलिए नहीं हो रहा है उनकी इससे पहले आपने सुख का अनुभव किया या दुख का अनुभव किया इसलिए द्वेष हो रहा है वो ये कारण नहीं है इस जन्म में ने आपने ना सुख लिया है ना दुख लिया है फिर भी आपको राग द्वेष होते हैं वो किस कारण से होते हैं तो कहते हैं अदृष्टम वो अदृष्ट कारण है वहां पर कल अदृष्टम पूर्व जन्म अनुभूत सुखम दुखम यदवा नैजिक का स्वभाव कारणम तो दो बातें कही यहां पर वो अदृष्ट कारण होता है वो अदृष्ट का अर्थ कर रहे हैं पूर्व जन्म अनुभूत पूर्व जन्म में आपने सुख का या दुख का अनुभव किया है उसके कारण से इस जन्म में सुख दुख के अनुभव किए बिना भी राग द्वेष उत्पन्न होते हैं एक बात यदवा अथवा नैजिक स्वभाव आत्मा का अपना ही स्वभाव है सुख के प्रति राग सुख के प्रति प्रवृत्त होना और दुख के प्रति निवृत्त होना यह आत्मा का स्वभाव है वो स्वभाव भी उस स्वभाव की अदृष्ट शब्द से कहा है दो बातें एक स्वभाव है जो दिखता नहीं इसलिए अदृष्ट है और एक है पूर्व जन्म के अनुभव किए सुख-दुख वाह कारण वो धर्म कारण है जिसके कारण से इस जन्म में राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं यथा उदाहरण समझा रहे हैं यथा यौवनोद्भवे जवानी की स्थिति में तरुणस्य जवान व्यक्ति को तरुणी विषयक राग तरुणी विषयक राग उत्पन्न होता है तरुण्या और जो तरुणी है उसको तरुण विषय को राग वो जवान के प्रति राग होता है ये सबके साथ ऐसा हो सकता है तथा जात स्तन्यपाने राग उत्पन्न हुए हुए बालक को स्तन्यपान करने में राग होता है एवं द्वेशोपि की सर्प दृष्टे अपि अपी सर्पाद द्वेश द्वेशोपि उसी प्रकार द्वेश भी होता है कैसे असर्प दृष्टे अपि सांप ने कभी काटा नहीं है फिर भी सांप से द्वेश होता है ये अदृष्ट के कारण से ऐसा होता है और वो अदृष्ट दो प्रकार का है पहले अनुभव किया है अथवा आत्मा का स्वभाव है दुख से दूर हटना इसलिए द्वेष होता है नव शिशो अंधकारा द्वेश नव शिशो का मतलब अभी अभी बच्चा उत्पन्न हुआ है और थोड़ा सा ही बड़ा हुआ है पांच छह महीना का हो गया लाइट बंद होती आदमी रोने लगता है उसको डर लगता है अंधकार से द्वेष होता है पकड़ में आ रहे सूत्रार्थ हो गया गए okay, ना पहले बोल दिया था धर्म धर्म से भी राग द्वेश उत्पन्न होते हैं लिख दिया जी हाँ जी हाँ जी बोलिए जो सूत्र का ग्यारहवाई थे सुख, सुख तो पंचमी है जी तो पंचमी ऐसा रागमय होने से भी राग उत्पन्न होता है ऐसा होना चाहिए ठीक है कोई बात नहीं <laughs> राग वाला होने से भी राग होता है जी. रागमय से भी राग उत्पन्न तो राग रागमय से भी राग उत्पन्न होता है ठीक है ऐसा भी ठीक है कोई बात नहीं वो भाव में लिखवाया मतलब किसी, किसी में राग हुआ है आपको उस राग के कारण से भी राग उत्पन्न होता है किसी में, तो तो में, में, में, में भी हो सकता है, है. रसगुल्ले का राग है तो फिर नया रसगुल्ला नए रसगुल्ले को देखो तो उसमें भी हो जाएगा उस रसगुल्ले के कारण से दूसरे जो भी सुखदायी वस्तु है उसमें भी हो जाएगा किसी में भी हो सकता है राग मतलब राग से राग ही तो हो रहा है ना जो ये अभी थक ये लोग प्रश्न उठाते रहे ना अब वही कह रहे राग से राग हो रहा है <laughs> चलिए हाँ है मतलब ये नहीं क्या मतलब ए, मतलब भिट्टी से भिट्टी हो रहा है रावक संस्कार है संस्कार से कि, अब हो प्रे है इसका ये चलिए ठीक है हाँ जी क्या कह रहे है? है। हाँ जी अनु अनुभवन अभी तो क्या आवश्यक है कि अनुभव ना किया हुआ जो सुख दुख है तो ऐसी स्थिति होने पर धर्म-धर्म से होगा मतलब अनुभव कर लिया है और फिर भी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि की धर्म से फिर से प्रवृत्ति हो क्या कहना चाह रहे मतलब अनुभव कर लिया है सुख दुख का हां हां। इस जन्म में और उससे भी होता है और फिर धर्मा धर्म- के कारण से बीच में फिर से और प्रवृत्ति वो भी हो सकता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है वो तो एक प्रक्रिया बताई है उन्होंने वो कोई विधान नहीं किया कि इसी ऐसा ही होगा दूसरा प्रकार नहीं होगा ये नहीं कहना चाह रहे एक, एक प्रकार बताया राग के पीछे ये भी एक कारण है बस ये बताया केवल प्रकार बताया जा रहा है यही होता है ये नहीं बताया ठीक है चले हम आगे अगला सूत्र देखिए जाति विशेषाचे जाति विशेष से भी राग होता है ये सूत्रार्थ है और जाति विशेष से भी राग होता है क्या सूत्रार्थ है सरल है और जाति विशेष से भी राग होता है, ये तो तो एक एक तो है हाँ जी हाँ जाति विशेष से राग होता है बस भी राग होता है प्रकार बता रहे हैं ना राग होने के प्रकार बता रहे अदृष्ट से भी होता है तन्मयत तो से राग से भी राग होता है और सुख से भी राग होता है ऐसा जाति विशेषात अपि रागो द्वेश जाति से भी राग और द्वेश दोनों होते हैं तो से आया क्या संभोग सुखाय मनुष्य जाते हैं मनुष्य जातो संभोग सुख के लिए जब राग होता है तो मनुष्य जाति को मनुष्य जाति में राग होता है मनुष्य जाति को राग हो रहा है तो मनुष्य जाति को मनुष्य जाति में राग हो रहा है अपनी जाति में गो जातो हो गो जातो गो जाति को गो जाति में ही राग हो रहा है शूकर जाते हैं शुकर जातो सुवर की जाति को सुवर के जाति में ही राग होगा सबके साथ लगा सकते हैं आप ऐसे ही द्वेश द्वेश भी उसी प्रकार से होगा अश्वजाते जाते है महेशी जाति अश्व जाति को जो है की जाती से द्वेश है नकुल जाते है सर्प जाति जो है सर्प की जाति से द्वेश होता है ऐसा परस्पर ये एक दूसरे के साथ राग और द्वेश जाति के कारण से होते हैं हाँ जी राग को दिखाई देता सबसे सबसे देश होता है क्यों भेंट करती है क्या दिखाए समाज जाति के दिखाए का दिखाने लगे दिखाई देता नहीं वो होता ही है सांप में भी होता है ऐसा नहीं है परस्पर सांपों में भी होता है उसमें कोई बात ही नहीं वो तो सब को सबको सभी में होता है गाय गाय में भी होता है आ, सुवर सुवर में भी होता है मनुष्य मनुष्य में भी होता है सबको आपस में एक दूसरे से राग भी होता है द्वेष भी होता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है ये तो प्रसिद्ध है इसलिए इसको ऐसा दिखाया है हाँ जी सुख दुख भ सुख दुख भवो राग द्वेशग द्वेश सुख दुख भवो राग द्वेश जो है सुख दुख वाले हैं रागद्वेशभ्याम प्रभूतो धर्माधर्म यो प्रवृत्ति और राग द्वेष अभ्याम राग द्वेष अभ्याम राग और द्वेष से प्रभुतो उत्पन्न हुए धर्मधर्म धर्माधर्मों की प्रवृत्ति प्रवृत्ति या धर्माधर्म में प्रवृत्ति होती है राग-द्वेष से फिर धर्माधर्म में प्रवृत्ति होती है ऐसा सुख दुख से राग द्वेश होते हैं और राग द्वेश से धर्माधर्म होते हैं और फिर धर्माधर्म से फिर सुख दुख होते हैं फिर सुख दुख से राग रागद्वेश ऐसे उसकी श्रृंखला चलती रहती है राग रागद्वेष से धर्म अधर्म होता है तुम्हारे भावोद्व था तो राग रागद्वेष है तो रागद्वष क्या है भावना दो आपकी बात सही है पर पर इससे भी होता है दोनों से होते हैं केवल एक ही से नहीं होते वो मेरे को भी पता है वो तो सही की मैंने वहाँ पर भी बताया कि उससे भी संस्कार से भी होते हैं और राग से भी राग होता है और राग से भी संस्कार होता है फिर उस संस्कार से फिर राग होता है फिर उस राग से फिर संस्कार होता है ये तो चलता रहता है नहीं है, उससे होता है। इस से उनका सिद्ध होता है। हो आप बाद में सिद्ध करते रहना ठीक है बाद में सोच करके करते रहना आगे देखिएगा इच्छा द्वेश पूर्विका धर्माधर्म यो प्रवृत्ति ही धर्म से अधर्म से छवृत्ति धर्म और अधर्म की जो प्रवृत्ति है अथवा उनका जो प्रवर्तन है खलुच्छापूर्वकम अर्थात रागपूर्वकम द्वेशपूर्वकम चेय धर्म की जो प्रवृत्ति है वो इच्छापूर्वक होती है और वो इच्छा दो प्रकार की है रागात्मक इच्छा द्वेषात्मक इच्छा तो इसलिए कह रहे हैं रागपूर्वक धर्म-धर्म की प्रवृत्ति होती है रागात खालु धर्मे शुभकर्मनी प्रवर्तते राग के कारण से व्यक्ति धर्म में प्रवृत्त होता है अर्थात शुभ कर्म में प्रवृत्त होता है नही रागे नुकूल शुभ प्रवृत्ति जायते कहते हैं बिना राग के कहीं पर भी अनुकूल शुभ कर्म के प्रति प्रवृत्ति नहीं हो सकती अगर राग नहीं है तो उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है शुभ कर्म में शुभ कर्म के प्रति राग की बात हैं पर किसी का भी प्रति हो राग अगर नहीं है तो उसके प्रति, प्रति प्रवृत्ति नहीं होती है प्रवृत्ति के पीछे राग कारण है ये कहना चाह रहे वो चाहे कर्म हो चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई भी हो क्योंकि आप कर्म को लेकर के बताया जा रहा है इसलिए कर्म को कहा जा रहा है यहाँ पर हाँ जी पुण्य फलार्थम वो पुण्य फल के लिए ही प्रवृत्ति होती है पुण्य के फल को प्राप्त करने के लिए उस शुभ कर्म में प्रवृत्ति राग के बिना नहीं हो सकती द्वेशे न च द्वेश विना अधर्मम अशुभम कर्मचरती कहते हैं बिना द्वेश के अधर्म में यानी अशुभ कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है बिना द्वेश में अधर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है इसमें क्या सोचना है जैसे बिना राग के धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है ऐसे बिना द्वेष के अधर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है अधर्म में प्रवृत्ति हो रही इसका मतलब है द्वेष है ये कहना चाह रहे किससे द्वेष है? धर्म से। भाई द्वेष किसी से भी है भाई राग के बिना धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है किससे राग जिससे भी राग होता है राक, राक से धर्म प्रवृत्ति होते हैं और से है प्रवृत्ति होते हैं इसका मतलब राज से अधिक प्रवृति नहीं होते क्या रात से अध्यय प्रवृत्ति नहीं होते नहीं ये एक सामान्य प्रक्रिया है यहाँ पर हाँ यथासख्य भी लिखा है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं एक प्रक्रिया बताइए एक प्रकार बताया है तो स्थिति में स्वामी जी यथासख्य तो गलत ही भई भाई मतलब यहां यहाँ के हिसाब से यता संख्य बोला है अब संपूर्णता को लेकर के यख्य को थोड़ा जोड़ना है आपको है, तो संपूर्ण घटेगा भई एक प्रकार बताया जा रहा है है अगर इसको नहीं मानोगे तो लोक में तो प्रवृत्ति जो प्रत्यक्ष हो रहा है ना प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम प्रत्यक्ष है कि राग से जैसे व्यक्ति धर्म करता है ऐसे राग से अधर्म भी करता है ये प्रत्यक्ष है यहाँ यथा संकित उस सूत्र में आए पदों के अनुसार लिखा जा रहा है आप इधर उधर क्यों जाते है उस बात को वो लेखक भी जानते हैं यहाँ यथा संख्य तो केवल सूत्र में आए हुए पदों के हिसाब से लिखा है इतना क्यों नहीं समझना है आपको आपको केवल सिद्धांत को लेकर के यथा संख्य क्यों जोड़ रहे हो तो ना ऐसा कोई नियम नहीं है सिद्धांत के अनुसार यहाँ यथा संख्य नहीं है शब्दों के कारण यथा संख्य भाई राग से द्वेष होता है द्वेष से जो है अधर में प्रवृत्ति होती है आ, और आ, राग से धर्म में प्रवृत्ति होती है ये बताना मुख्य है और मुख्य रूप से राग से ही धर्म में प्रवृत्ति होती है मुख्य सिद्धांत तो ये वो तो कभी कभी होती है राग से अधर्म में प्रवृत्ति वो तो मुख्य मुख्य सिद्धांत हर जगह राग से अधर्म नहीं करता है व्यक्ति हर जगह कहीं कहीं करता है वो एक अपवाद है राग से अधर्म अधिक होता है अगर, मतलब अगर ऐसा है राग से धर्म तो होता ही है तो कह रहे हैं ना राग रागे धर्म राग होने कारण से धर्म में प्रवृत्ति होती है जब ये बताया जा रहा है तो मुख्य रूप से यह राग से धर्म की और प्रवृत्त करना मुख्य है अगर राग से अधर्म में जा धर्म होता है तो फिर राग से अधर्म में प्रवृत्ति होती है लिखना चाहिए था ऐसा नहीं है इसलिए इसलिए वहाँ पर दोनों हो सकते हैं लेकिन प्राय ये देखा जाता है व्यक्ति राग के कारण से धर्म करता है यह है और द्वेष के कारण से अधर्म करता है और कहीं कहीं द्वेष से धर्म भी कर लेता वो कहीं कहीं करता है ऐसे राग से कहीं कहीं अधर्म कर लेता है ऐसा है मतलब स्वर्ग के प्रति राग है इसलिए तो कर्म करता है व्यक्ति स्वर्ग के प्रति व्यक्ति को राग है उस राग के कारण से ही दान देना वो करना ये करना ये सारे कर्म करता है व्यक्ति धर्म में प्रवृत्त होता है राग के कारण से ऐसे द्वेश के कारण से गलत कामों में प्रवृत्त होता रहता है ऐसा है हाँ जी द्वेश से? द्वेश से? वो आपको बाद में दे देंगे रविशंकर जी दे देंगे हाँ जी सूत्रार्थ लिखिएगा इच्छा द्वेष पूर्वक इच्छा द्वेष या पूर्वक यानी राग द्वेष पूर्वक लिखना चाहिए यह इच्छा से राग लिया है राग द्वेष पूर्वक द्वेश धर्म में प्रवृत्ति होती है राग द्वेष पूर्वक धर्म अधर्म में प्रवृत्ति होती है प्रश्न आता है कि ठीक है धर्म हो जाता है तो उससे क्या परिणाम निकल के आता है धर्म से क्या प्राप्त होता है तो कह रहे हैं धर्म धर्म से क्या होता है उसका समाधान दे रहे हैं बोलिए संयोगो संयोग। विभागः धर्म विभाग। से संयोग अधर्म से वियोग होता है मैं वैसे बता रहा हूं तद अव्ययम सूत्र में जो तत्शब्द है यह अव्यय में आया है अव्यय के अर्थ में आया है मतलब तस् संयोग संयोग इस अर्थ में नहीं है तत संयोग तत् ही है मूल में अव्यय के रूप में आया है तस्मात खलु धर्मा तस्मात् धर्माधर्म आचरण तत् तस्मात् अर्थात धर्मा धर्म रूपी आचरण से आत्मनो धर्म अधर्म कर्तु शरीरण सह संयोग उस धर्माधर्म आचरण से आत्मा का कैसा है आत्मा उसका विशेषण दिया है धर्मा धर्म कर्म करतु धर्म अधर्म कर्म करने वाला करता जो आत्मा है उस आत्मा का शरीर के साथ संयोग हो जाता है पकड़ में आया जन्म देहधारणम वो जो शरीर के साथ संयोग जो होता है वो संयोग को क्या कहा जाता है उस संयोग को जन्म कहा जाता है अर्थात देह धारणम शरीर को धारण करता है, है। क्या मतलब आप धर्माधर्म कर रहे हैं यानी पाप पुण्य कर्म कर रहे हैं तो पाप पुण्य के कारण से ही आपको शरीर धारण होता है शरीर का जो मिलना है वो कर्म ही तो कारण है तो कर्मों के कारण से आपको शरीर के साथ यानी आत्मा का शरीर के साथ संयोग होता है ठीक है और धर्माधर्म के कारण से ही आत्मा का शरीर के साथ वियोग भी, भी होता है मृत्यु भी होती है यह कहना चाह रहे पुनः विभाग देह देहाद उत्क्रमणम मरणम भवति और उसी धर्माधर्म के कारण से जो है विभाग होता है आत्मा का शरीर के साथ विभाग होता है यानी देहात देह से उत्क्रमण क्रिया यानी मरण रूपी क्रिया होती है एवं जन्म मरण चक्रम अनिशम आवर्तते इस प्रकार से जन्म मरण रूपी जो चक्र है अनिशम यानि रात दिन निरंतर चल रहा है धर्माधर्मा अभ्याम यदा धर्माधर्म धर्मा आचरणाथ ध धर्म और अधर्म रूपी आचरण के कारण से जन्म मरण जन्म मरण रूपी ये जो चक्र है वो अनिशम का मतलब निरंतर अनवरत चल रहा है ये इसका भी प्राय हाँ जी है तो, आ, तो उसको समझा रहे उसमें क्या है भाई अव्यय उस अव्यय को तस्मात शब्द से उससे ऐसा अर्थ कर रहे हैं अव्यय का भी तो अर्थ तो होगा कोई अव्यय बना दिया है पर उसकी तो कोई भी विभक्ति के रूप में अर्थ तो करना ही पड़ेगा ना उसका भाई तो विभक्ति के रूप में अर्थ का मतलब है उस अव्यय को तत शब्द से तो खोलना है ना तत का मतलब वहा वह क्या है अधर्मा धर्माधर्म्म क्या शब्द होते होते हैं वो है। वेद में और ऋषियों में तो सब कुछ होते हैं <laughs> वो ऐसा नहीं अगर अव्यय नहीं होता है तो तत्सं यहाँ पर तत्को अव्यय कहते ही नहीं इन्होंने कह रहे हैं कि हैकार तो भाष्यकार तो भी कह रहे हैं तो भाष्यकार के आधार पर तो भाष्यकार तो वैयाकरण है भाष्यकार भीष्यकार अव्य नहीं खुलते रहे हैं इसमें तो दोनों में भाई यहाँ केवल तस्मात का मतलब है तस्मात धर्मा धर्म आचरणाथ ये है ठीक है तस्मात कह रहे अव्य नहीं है क्या मतलब तस्मात कहे तो अव्य तो नहीं है अव्य तो भाई तत्शब्द सूत्र में अव्यय है बस इतना कहना चाह रहे हैं यानी ये है यहाँ समस्त यहाँ समास करके तस्य संयोग तो है, तो तो है या तस्मास संयोग ऐसा कोई ऐसा समास युक्त नहीं है यहाँ पर ये तो तत्व तो है यह अव्यय के रूप में सूत्र के जुड़ा है अब उस का अर्थ क्या है वो अर्थ बता रहे यहाँ पर केवल यहाँ तो केवल पंचमी में अर्थ कर रहे हैं ऐसा इसका अर्थ नहीं है केवल वो अर्थ बता रहा है उससे उससे किस से अधर्मा धर्माचरण से जो तस्मात अर्थ मान ले तस्मात संयुक्त क्या दोष आएगा मेरे को पता नहीं क्या दोष आएगा वो जो अर्थ बता रहे हैं वो आपको बता रहा हूँ वो व्याकरण में क्यों जाते हैं कि यह वह ऐसा नहीं है वैसा नहीं है क्योंकि व्याकरण आपसे आपसे भी अधिक जानते होंगे ना वो, वो जानते व्या, आ, ब्रह्म मुनि जी जानते तो इसलिए इसलिए वो जो अर्थ कर रहे हैं यहाँ पर केवल तत्शब्द सूत्र में अव्यय के रूप में आया है उसके बाद भी वो कह रहे हैं तस्मात कलु धर्मा धर्म आचरणात् अर्थ को बताने के लिए यह तस्मात बोला है ना कि वो तत्शब्द का तत्शब्द यहाँ फिर पंचमी भक्ति में परिवर्तित होकर के अर्थ होता है ये नहीं कहना चाह रहे तो कोई बात नहीं समझ में नहीं आता तो उसको छोड़ दो ना क्या फर्क पड़ता है वो तो केवल तत्व से उस धर्माधर्म आचरण को ग्रहण कर लो ठीक है बस इतना अर्थ करना है आपको सूत्रार्थ लिख लीजिएगा धर्माधर्म आचरण से धर्माधर्म रूपी आचरण से आत्मा का शरीर के साथ संयोग और वियोग होता है हाजी धर्माधर्म रूपी आचरण से आत्मा का शरीर के साथ संयोग और वियोग होता है या जन्म और मृत्यु कोते रहते हैं अब इससे छुटकारा कैसे हो जन्म मरण रूपी जो प्रवाह जो चल रहा है ना जन्म मरण चक्रम अनिशम आवर्तते ये निरंतर ये चक्र चलता रहता है पर इस चक्र का छुटकारा भी है कहीं तो उसका समाधान दे रहे हैं जन्म मरण खलु, जन्म मरण रूपी प्रवाह से छुटकारा जो प्राप्त करना है वो कैसे उसका समाधान दे रहे हैं बोलिए आत्मकर्मसु आत्मकर्म सुख्यात जन्म मरण प्रबंधात जन्म मरण रूपी प्रबंध से दुख बहुलात इस दुख बहुल जन्म मरण रूपी प्रबंध से मोक्षो विमोक्ष मोक्ष को मुक्ति को प्राप्त करना कैसे तो कहते हैं आत्मकर्मसु आत्मा के कर्मों को करने पर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है इससे छुटकारा मिल सकता है अध्यात्म कर्मसु, अध्यात्म कर्मों को करने पर क्या है परमात्म श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कारेश अध्यात्म कर्मों को करना है वो कैसे हैं परमात्मा से संबंधित श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार रूपी इन क्रियाओं को करने पर तथा अष्टांग योगाभ्यास अष्टांग योगाभ्यासेशु अष्टांग योगाभ्यास में जो जो कर्म बताए उनको करने पर समाधि पर्यतेशु समाधि पर्यंत जितने भी कर्म बताए हैं उन सब कर्मों को करने पर मोक्ष होता है ऐसा व्याख्याता वेदितव्या ऐसी व्याख्या समझना चाहिए व्याख्यात सर्व मोक्ष शास्त्री और ये व्याख्या की भी है सर्व मोक्ष शास्त्री मोक्ष को बताने वाले जितने भी शास्त्र हैं उन सब शास्त्रों के द्वारा यही बात कही गई है कि ऐसा ऐसा कर्म करने पर अध्यात्म कर्मों को करने पर मोक्ष होता है ऐसा एक अध्यात्म शास्त्र का उदाहरण दे रहे हैं मोक्ष शास्त्र का उदाहरण दे रहे हैं तमेव विदित अति मृत्यु उसी परमात्मा को जानने से मृत्यु से व्यक्ति तर जाता है यह अध्यात्म को ध्यान में रख के बताया जा रहा है अध्यात्म अधिगमेन। अध्यात्म योग अधिगमेन। न मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाती यह कठोपनिषद का उदाहरण दिया है अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा या अध्यात्म योग की प्राप्ति से उस प्राप्ति से जो भी ज्ञान होता है उस ज्ञान पर मत्वा मनन करके धीरा जो धीर पुरुष जो है हर्ष शोको जहाती हर्ष शोक को छोड़ देता है यानी राग द्वेष को छोड़ देता है सुख दुख को छोड़ देता है या उनमें लिप्त नहीं रहता है यम नियमाभ्याम आत्मसंस्कारों यम नियमादि से आत्मा का संस्कार होता है यानी पुण्य एक निष्काम रूपी संस्कार व उत्पन्न होता है योगाच और योग से योगाभ्यास से अध्यात्म विधि उपाय और अध्यात्म की जितने भी विधियां हैं, उन समस्त विधियों के माध्यम से ये आत्मकर्म उत्पन्न होते हैं उन आत्मकर्मों को करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है क्या जी ये न्याय दर्शन का है ठीक है यमनियम यमनियम आप यम अध्यात्म संस्कारो योगाच अध्यात्म विद्यु ये न्याय दर्शन का है हाँ जी हाँ जी चार दो छियालीस हाँ जी हाँ जी तीन चार है या चार दो छियालीस है मैंने भी लिखा है वो मिट रहा है चार दो छियालीस हाँ जी सूत्रार्थ लिख लीजिएगा आत्मसंबंधी कर्मों को करने पर आत्मसंबंधी कर्मों को करने पर मोक्ष होता है ऐसी व्याख्या की गई है ठीक है हाजी परीक्षा कब देंगे आप लोग बताइए वो तो उनको जब देना देंगे आप अपना बताइए कब शनिवार को परीक्षा दे दें शनिवार का मतलब तेरह तारीख को अच्छा आ, फिर पंद्रह तारीख से परीक्षा पाठ आप कहना चाह रहे हैं अच्छा आप कब जा रहे हैं बारह को और आएंगे कब सत्रह को होंगे। को, अच्छा सत्रह को आप आएंगे तो अट्ठारह से शुरू कर लेंगे पाठ आ, तो आप आप आप सत्रह को दे दीजिए मेरे क्या दे आ, को क्या दिक्कत है हाँ सत्रह को सभी कोई भी आ, आप में से सभी दे दीजिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं जो कोई पहला देना चाहे पहला दे दें <laughs> आप कब देंगे दे दे दे दे। नहीं आप तैयारी करके दीजिए हमें कोई आपत्ति नहीं आप आराम से बारह को आप जाएंगे बारह को कब जाएंगे हाँ तो आप ग्यारह को दे देना आज आठ है ना हाँ तो आप ग्यारह को दे दीजिएगा और आप कहते हैं आने के बाद दे नहीं आने के बाद दीजिएगा जैसा तो आप तो ठीक है आप ग्यारह तारीख को दे देंगे ठीक है ग्यारह को दे दीजिएगा ओंकार ओ सबको नमस्कार